महाभारत शांति पर्व सततमो दिशतमोध्याय जापक ब्राह्मण और राजा राजाक्षाकु की उत्तम गति का वर्णन तथा तो जापक को मिलने वाले फल की उत्कृष्टता युधिट्ठिर्वाच कितर तदात स्म चक्र तोषित ब्राह्मणो वाथवा राजा तबे ब्रूहि पितामह युधिठि ने पूछा पितामह उस समय के पूर्वोक्त वचन कहने पर ब्राह्मण और राजा इच्छुआ को, को किं तथा तो आपने जो सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति और लोकांतर की प्राप्ति रूप तीन प्रकार की गति बताई है उनमें से वे दोनों किस गति को प्राप्त हुए उस समय उन दोनों में क्या बातचीत हुई और उन्होंने क्या किया भीष्मुत धर्मम संपूज्य च प्रभु यम कालम च मृत्यम च स्वर्गम संपूज्य चार जेचा ब्राह्मण ब्राह्मण विष्णुजी ने ने कहा प्रभो, तब बहुत अच्छा कहकर धर्म यम काल मृत्यु और स्वर्ग इन सभी पूजनी देवताओं का पूजन किया वहाँ पहले से जो ब्राह्मण मौजूद थे और दूसरे भी जो श्रेष्ठ ब्राह्मण वहाँ पधारे थे उन सबके चरणों में सिर झुका सबकी यथोचित पूजा करके ब्राह्मण ने राजा से कहा फलैन संयुक्तो राजर से मुख्यताभ्यु जम भूय एवं राजे इस फल से संयुक्त होकर आप श्रेष्ठ गति को प्राप्त कीजिए और आपकी आज्ञा लेकर मैं फिर जप में लग जाऊंगा वरस्तामम मम हे दत्तो देव्या महाबल श्रद्धा ते जप तो निवत्त महाबली प्रजानाथ मुझे देवी सावित्री ने वर दिया है कि जप में तुम्हारी नित्य श्रद्धा बनी रहेगी राजवाच यद्यवला सिद्धि श्रद्धा चपित तव गि प्र मैया सापकनु राजा ने कहा विप्रवर यदि इस प्रकार मुझे फल समर्पण करने के कारण आपको फल की प्राप्ति नहीं हो रही है और पुनः जप करने में ही आपकी श्रद्धा होती है तो आप मेरे साथ ही चलें और जप दान जनित फल को प्राप्त करें ब्राह्मणुआ चुता प्रयत्न सुमहान सर्वे साम वि सह तुल्य फलावाम गच्छावो योग ब्राह्मण ने कहा राजन मैंने यहाँ सबके समीप आपको अपने जप का फल देने के लिए महान प्रयत्न किया है फिर भी आपका आग्रह साथ, साथ फल का उपभोग करने का रहा है अतः हम दोनों समान फल के ही भागी हों चलिए जहाँ तक हम दोनों की गति हो सके साथ साथ चले व्यवसा तय सत्रह विदिवा त्रेदशे स देव रूपयोगोक साध्याश विश्व मृत वाद्या सुमहां नद्यशैलासमुद्रश्च तीर्था बिना च तपसु संयोग विधिस्तोभा सरस्वती नारद पर्वत विश्वा वसूा गंधर्वचित से परिवार गणयुत नागा सिद्धाश मुनिजो दीवेव प्रजापति विष्णु सहस्रश्रेष्ठ देवचिंत सगमत अवाद्यंताक्षे चीर्ष तुर्या विपौ विस्म जी कहते राजन उन दोनों का वहां ऐसा निश्चय जानकर संपूर्ण देवताओं तथा तो लोकपालों के साथ देवराज इंद्र उस स्थान पर आए उनके साथ साधगण विश्व देवगण और मरुदगण भी थे बड़े बड़े वाद्य बज रहे थे नदियां पर्वत समुद्र नाना प्रकार के तीर्थ तपस्या संयोग विधि वेद स्तोभ अर्थात सामगान की पूर्ति के लिए बोले जाने वाले अक्षर हाय हाउ इत्यादि सरस्वती नारद पर्वत विश्वावसु हा हा हाहा हु हूहू परिवार सहित चित्रसैन गंधर्व नाग सिद्ध मुड़ी देवाधिदेव प्रजापति ब्रह्मा सहस्रो मस्तक वाले शेष नाग तथा अचिंत्यदेव भगवान विष्णु भी महापदारे पधारे प्रभो उस समय आकाश में भेड़िया और तुरही आदि बाजे बज रहे थे पुष्पवर्षाण दिव्यात्र महात्मना नानतुचापसरस संघा तत्र तत्र वहाँ उन महात्माओं पर दिव्य फूलों की वर्षा होने लगी झुंड के झुंड अप्सरायें सब और नृत्य करने लगी अथ स्वर्गस्तारूपी ब्राह्मण वाक्यम अब्रवी स सिंध स्व महाभाग सव महाभाग धाप तदनंतर मूर्तिमान स्वर्ग ने ब्राह्मण से कहा महाभाग तुम सिद्ध हो गए फिर राजा से कहा नरेश्वर तुम भी सिद्ध हो गए विषय तो राजन तदनंतर वे, वे दोनों एक दूसरे का उपकार करते हुए एक साथ हो गए उन्होंने एक ही साथ अपने मन को विषयों की ओर से हटा लिया प्राण पानौ तथो दानम सामनम जानमीव एवं तौ तो मनस स्थाप्य ददसू प्राणियों उपस्थितकौ तौशाग्र मत भ्रुवो भ्रुकुट्या मन सांधारियत तदनंतर प्राण अपान उदान समान और व्यान इन पांचों प्राण प्राणवायु को हृदय में स्थापित किया इस प्रकार स्थित हुए उन दोनों ने मन को प्राण और अपान के साथ मिला दिया भावों के नीचे नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखते हुए मन सहित प्राण अपान को उन्होंने दोनों भावों के बीच स्थिर किया निश्चेषाभ्याम शरीराभ्याम सिर दृष्टि समाहत जितात्मा नऊ तथा धाज मृात्मा नभिवच इस तरह मन को जीत कर दृष्टि को एकाग्र करके उन दोनों ने प्राण प्राणसहित मन को सुपना मार्ग द्वारा मुर्धा में स्थापित कर दिया फिर वे दोनों समाधि में स्थित हो गए उस समय उन दोनों के शरीर जड़ की भांति चेष्टाहीन हो गए ताल उदेशम अथोदाल ब्राह्मण से महात्मन ज्योतिर्ज्वाला सुमहति जगा तथा इसी समय महात्मा ब्राह्मण के तालुदेश ब्रह्मरंद्र का भेदन करके एक ज्योतिर्मयी विशाल ज्वाला निकली और स्वर्ग की ओर चल रही हा हाकारस्तुथा दिक्षु सर्व सो महान भूं त्योति सूयम स्म ब्रह्मांडम प्राभि दत स्वागत मृत्याह तत्तेज प्रताप प्रादेशमह प्रत्युदिशा पते फिर तो संपूर्ण दिशा महान उस ज्योति उज्योति सभी लोग स्तुति करने लगे प्रजाथ प्र प्रादेश के बराबर लंबे पुरुष का आकार धारण किए वह तेज पुनः ब्रह्मा जी के पास पहुंचा जब ब्रह्मा जी ने आगे बढ़कर उसका स्वागत किया भोजश्चै परमप्राह वचनम मधुरम तदा जापुल्य फलता योगानात्रशय ब्रह्मा जी ने उस तेजों में पुरुष का स्वागत करने के पश्चात पुनः उससे मधुरवाणी में इस प्रकार कहा विप्रवर योगियों को जो फल मिलता है निसंदेह वही फल जप करने वालों को भी प्राप्त होता है योग से तापदेतेभ्य प्रत्यक्षम फल दर्शनम जापका तो प्रत्युत्थान समातम योगियों को जिस फल की प्राप्ति होती है वह इन सभा सदों ने प्रत्यक्ष देखा है किंतु जापकों को उनसे भी श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है यह सूचित करने के लिए ही मैंने उठकर तुम्हारा स्वागत किया है उच्यता मई चेत्युत सततम पुनः अथा प्रशास्य ब्राणो विघतज्वर अब तुम मेरे भीतर सुखपूर्वक निवास करो इतना कहकर ब्रह्मा जी ने उसे पुनः तत्व ज्ञान प्रदान किया आज्ञा पाकर वह ब्राह्मण तेज रोग शोक से मुक्त हो ब्रह्मा जी के मुखार विंद में प्रविष्ट हो गया राज्य तेन विधि भगवत पितामह दुसारूल तथा प्राभिता राजा इक्श्वाकु भी उस ब्राह्मण की ही भाँति विधिपूर्वक भगवान ब्रह्मा जी के मुखारविंद में प्रविष्ट हो गए स्वयं भूव मथो देवादिद्य तथो ब्रुवन जापका नाम श्रेष्ठम तो प्रत्युत्थानम समाह तदनंतर देवताओं ने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके कहा भगवन आपने जो आगे बढ़कर इस ब्राह्मण का स्वागत किया है इससे सिद्ध हो गया कि जापकों को योगियों से भी श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है जापकाथमयम जत्नो जदर्थम महागता ऋत पूजा तुल्ययातुल्य फलामु इस जापक ब्राह्मण को सद्गति देने के लिए ही आपने ऐसा उद्योग किया था इसे को देखने के लिए हम लोग भी आए थे आपने इन दोनों का समान रूप से आदर किया और ये दोनों ही एक से स्थिति में पहुंचकर आपके समान फल के भागी हुए हैं के फलम क्रम्य गांतम आज हम लोगों ने योगी और जापक के महान फल को प्रत्यक्ष देख लिया वे संपूर्ण लोगों को लांग कर उनकी इच्छा हो जा सकते हैं ब्रह्मवाच महाति पटेजस्तु तथेवास्मृतिम शुभाम तप्येन विधि गच्छेता मत्स्योकता भक्त सोपिना संशय विधि देहां ते ममलोकायां साधे गम्यता यहांस्थान सिद्धे ब्रह्मजि कह देवता जो महास्मृति तथा कल्याणमी मनुस्मृति अनुस्मृति का पाठ करता है वह भी इसी विधि से मेरा सालोक्य प्राप्त कर लेता है जो योग का भक्त है वह भी देह त्याग के पश्चात इसी विधि से मेरे लोगों को प्राप्त कर लेता है इसमें संशय नहीं है अब तुम सब लोग अपनी अभिष्ट सिद्धि के लिए अपने अपने स्थान को जाओ मैं तुम लोगों का अभिष्ट साधन करता रहूँगा भीस्मच यद्युक्ता स तदा दवायता आमंत्र चतो देवा यजुस्व संवेशनम भीष्मी कहते राजन ऐसा कहकर ब्रह्मजी वहीं अंतर ध्यान हो गए देवता भी उसके आज्ञा पाकर अपने अपने स्थान को चले गए ये चर्वे महात्मा धर्म सत्त्य त्र वही पृष्ठ तो नुजजुराजन सर्वे सुप्रीत चेतस राज सभी महात्मा धर्म को सत्कार पूर्वक आगे करके प्रसन्न चित्त हो पीछे पीछे चल दिए तत्ल जापकाना गतिश्चा प्रकृतता यथात महाराज महाराज मैंने जैसा सुना था उसके अनुसार जापकों को मिलने वाले इस उत्तम फल और और गति का वर्णन किया अब तुम और क्या सुनना चाहते हो शांति परमड़ि मोक्ष धर्म परमि जापकोपाख्या इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मुख्य धर्म पर्व में जापक का उपाख्यान विषयक दो सवा अध्याय पूरा हुआ